द्रव्य लक्षण नामक ग्रंथ चल रहा है उसमें जो तीसरा द्रव्य है तेज इसका लक्षण हुआ था उष्ण स्पर्शवत्व तेजस लक्षणम अवान्तर उसके दो भेद बताए गए थे नित्य अनित्य नित्य हैं परमाणु रूप तेज अनित्य हैं कार्य रूप तेज कार्य रूप तेज के अवांतर भेद बताए गए थे तीन शरीर इंद्रिय विषय भेद से उसमें फिर शरीर रूप तेज बताया गया था आदित्य लोक में और इंद्रिय रूप तेज हैं हम लोगों का चक्षु इंद्रिय और ये इंद्रिय कौन से तेज का अवान्तर भेद है ये यानी तेज दो प्रकार का नित्य अनित्य इसमें से नित्य हैं इंद्रिय नित्य तेज है कि अनित्य तेज है अनित्य तेज है तो अनित्य तेज है, तो अनित्य तेज है सावयो तेज कार्य रूप तेज सावयो, जो कार्य रूप द्रव्य होता है वो सवयव होता है तो इंद्रिय जो है सवयव है तो इसके अवयव कौन है चक्षु इंद्रिय के अवयव कौन है हम्म दो परमाणु से मिलकर के एक द्वेनुक बनता है और द्वेनुक विशेष को माना गया जो कृष्ण ताराग्रवर्ती द्वेनुक विशेष वह नेत्र इंद्रिय है वह स्वयं प्रत्यक्ष नहीं है तो ये जो नित्य क्या नाम अनित्य पृथ्वी तेज है उसके तीन प्रकार के भेदों में से इंद्रिय रूप भेद हैं चक्षु इंद्रिय और उसका विषय है रूप इसलिए कहा रूप ग्राहकम रूप का ग्राहक है यानी रूप ज्ञान का साधन है और रहता है उसका गोलक है कृष्ण तारा कृष्ण तारा ग्रहवर्ती कृष्ण तारा का अग्रभाग उसमें रहता है विषय रूप तेज के अमान्तर चार प्रकार बताए गए थे भौमतेज भौमतेज हैं जो काष्ठादि से उत्पन्न होने वाला अग्नि आदि उसे भौमतेज कहते हैं भूमि भु। से उत्पन्न होने वाला भौम और दिव्य है जल से निष्पन्न होने वाली बिजली आदि उदर ये तेज है ये जो जाठराग्नि खाए हुए अन्न तथा पिए हुए जलादि का पाचन हेतु और आक्रस तेज है सुवर्ण आदि इस प्रकार ये तेज का जो लक्षण और अवंतर भेद ये सब बताए गए हैं। तेज में आता है इसलिए कि उससे जो है ठंडी में गर्मी मिल जाती है स्वर्ण भस्मादि खा लेता है ना तो ठंडी भी सहन कर लेता है गर्म रहता है उनका शरीर भव में तेज में यानी चार भेद की अपेक्षा तीन भेद तीन ही कर लेते हैं वो काष्ट से निष्पन्न हुआ बाहरी पृथ्वी से ही उसे कहा जा रहा है एक प्रकार से और ये जो है अंदर से खान आदि से निकलता है इसलिए आकर है तो भूमि ही भूमि से ही निकल रहा है तो भौम के ही अवान्तर भेद माने जाएंगे विषय रूप तेज में सामान्य भौम तेज और उसका एक आक्रज भेद विशेष ऐसा कहना पड़ेगा चक्षुन्द्रिय दो तेज के परमाणुओं से मिलकर के बना इसका ज्ञापक है तेज का विशेष गुण है रूप और उसका वो ग्राहक है तो माना जाता है जिसके विशेष रूप का जो ग्राहक होता है विशेष गुण का जो ग्राहक होता है उसे उसका उसी से बना हुआ माना जाता है उस इंद्रिय को वो तदात्मक होता है पृथ्वी के विशेष गुण गंध का ग्राहक है घ्राण इसलिए पृथ्वी के दो परमाणु मिलकर के घ्राण इंद्रिय बना ये कहा गया और रसन इंद्रिय रस विषय का ग्राहक है वो जल का वो है जलीय परमाणु रस गुण जल का माना गया है रूप यद्यपि रहता तीन द्रव्य में है पृथ्वी जल तेज में लेकिन इन तीनों में भी जो बाह्य इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण यदि किसी में रहता तेज में कोई रहता है तो रूप रहता है बाह्य इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द ये जिनमें रहते हैं उनको भूत कहा जाता है तो इसमें से रूप जो है ये विशेष रूप से माना गया है तेज का और उसका ग्रह के चक्षु इंद्रिय होने से चक्षु इंद्रिय को तेज से निष्पन्न कहा गया इसलिए इसकी अधिष्ठात्री देवता भी यद्यपि ये तार्किक लोग अधिष्ठात्री देवता वगैरह की कल्पना नहीं करते वेदांत में वो आदित्य को इसकी देवता माना गया है अनुग्राहक देवता चक्षुंद्री हाँ। हाँ? क्या कोयला हाँ। भूमि है उसमें उससे निष्पन्न होने वाला तेज भौम तेज कहा जाएगा भूमि है वो उसको पृथ्वी कहा जाएगा कोयले को और उसका भवम तेज में अंतर उस कोयले से निष्पन्न होने वाला तेज वो भौम तेज है जैसे लकड़ी से निष्पन्न होने वाला भौम है ऐसे कोयले से निष्पन्न होने वाला वो भौम तेज कोटि में आएगा हुँ? भी खान से निकल रहा है लेकिन ये सुवर्णादि कुछ विशेष को ही लिया है उसमें तो ये जो स्पर्श क्या नाम वायु नाम का चतुर्थ द्रव्य है इस वायु नामक चतुर्थ द्रव्य का लक्षण करते हैं रूप रहित तो स्पर्शवान वायु हु पर्शवान्यु स द्विवध अनित्यः कार्यरूपः अत्य पुनः त्रिविधः शरीर इंद्रिय विषय वायुलोके भेदा शरीर वायुलोकईंद्रिस्पर्श्राहकशरवर्ती विषय वृक्षादी कंपन हेतु शरीरातरी वायु प्राण सचैकोपी उपाधिभेदा प्राणपनादी संज्ञा लभतेशवायु तो इसमें स्पर्शवान में स्पर्शवत मूल शब्द हैं उसका प्रथमा का एक वचन है स्पर्शवान तो जो मूल शब्द हैं उसके साथ त्व तो प्रत्यय जोड़ने से वो धर्म का परामर्शक होता है स्पर्शवत्वम ऐसा स्पर्शवान कहने से स्पर्श का आश्रय स्पर्श वाला ये अर्थ निकलता है और स्पर्शवत्व ये स्पर्श वाला का धर्म होगा स्पर्शवान में रहने वाला धर्म है स्पर्शवत्व तो ये जो स्पर्शवत्व है वान में से न और न की जगह त तो कर दो और वान के वाक उदीर्घ होता है व्याकरण में अको दीर्घ हटा दो तो स्पर्शवत्व उसमें जोड़ दो तव तो, तो स्पर्शवत्व ये हुआ और रूपरहित में भी एक तो जोड़ दो तो रूपरहित तत्व रूपरहित तत्वम और स्पर्शवत्व इसमें स्पर्शवत्व का विशेषण है रूप रूप रहित कहा जाता है जिसमें रूप नहीं रहता है रूप का अभाव है जिसमें उसे कहा जाता है रूप रहित उसमें रहने वाला एक धर्म होगा रूप रूपरहितत्व एक विशेषण है किसका स्पर्शवत्व का इसलिए रूप रही तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व ऐसा एक धर्म होगा विशिष्ट धर्म ये हो जाएगा वायु का अन्ून अतिरिक्त वृत्ति धर्म अन््यून अनतिरिक्त धर्म तो अन्ून अनातिरिक्त धर्म वायु का है रूप रूपरहित्व विशिष्ट स्पर्शवत्व जो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होता धर्म होता है वह अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष त्रय रहित होता है अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष त्रय रहित कहो या अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म को एक बात है और ऐसा जो धर्म होता है उसे कहा जाता है लक्षण वस्तु का तो वायु का लक्षण किया जा रहा है तो वायु का लक्षण क्या होगा तो कहा जो रूप रही, तत्त्व तो रूप रही तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व है ये वायु का लक्षण है तो पहले वाक्य का स्वरूप होगा रूप रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व वायोर्लक्षणम ऐसा रूप रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व वायोर्लक्षणम तो इसमें लक्ष्य हुआ वायु जिसका लक्षण किया जाता है ना उसे लक्ष्य कहा जाता है और जो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होता है वो लक्षण कहलाता है तो वायु लक्ष्य है रूप रही तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम ये लक्षण है केवल स्पर्शवत्वम इतना ही लक्षण करते यदि तो ये अतिरिक्त वृत्ति धर्म हो जाता अतिरिक्त वृत्ति जो धर्म होता है उसमें अतिव्याप्ति नामक दोष आता है लक्ष्य वायु है तो जो वायु रूपी लक्ष्य में भी रहे और वायु से अतिरिक्त जो भी है सब अलक्ष्य कहलाएगा वायु को छोड़कर के बाकी आठ द्रव्य और गुणादि छः पदार्थ ये अलक्ष्य हो जाएंगे नौ द्रव्य में से वायु को छोड़कर के बाकी सारे आठ द्रव्य और छ पदार्थ अलक्ष्य हैं और इनमें से किसी में भी रहेगा तो अतिरिक्त वृत्ति धर्म माना जाएगा अतिरिक्त का अर्थ होता है भिन्न किससे भिन्न लक्ष्य से भिन्न तो लक्ष्य से भिन, भिन्न लक्ष्य कौन है वायु और उससे भिन्न कौन है आठों द्रव्य वायु से भिन्न है भिन्न उसे कहा जाता है जिसमें अनुन्य भाव रहता है जिसमें भेद रहता है लक्ष्य का भेद यानी अन्युन्य भाव जिसमें रहेगा उसे कहा जाएगा अतिरिक्त तो वायु का भेद किसमें रहता है वायु का भेद सब में रहता है वायु को छोड़ करके आठों द्रव्य में और गुणादि छह पदार्थों में केवल स्वयं अपने में अपना भेद नहीं रहता अपने से भिन्न जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में भेद रहेगा ना यानी अनुन्या भाव रहेगा तो ये सब वस्तुएँ हो जाएगी अतिरिक्त शब्द से ग्राह्य जितनी भी वस्तुएं हैं वे अतिरिक्त कहलाएगी और अनरिक्त कहा जाएगा अनतिरिक्त तो अनरिक्त कौन होगा वायु से वायु ही जो अतिरिक्त नहीं है भिन्न नहीं है वो वायु ही तो केवल वायु मात्र में रहने वाला जो धर्म वो अनतिरिक्त वृत्ति धर्म कहलाएगा वायु में रहने वाला धर्म और इन वायु से जितने हैं सब में रह उनमें से किसी में भी रहेगा तो माना जाएगा अतिरिक्त वृत्ति धर्म जो अतिरिक्त पदार्थ है उन्हें अलक्ष्य भी कहा जाता है वायु लक्ष्य है और अतिरिक्त पदार्थ हो गए अलक्ष्य और जो लक्षण लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में रहे जो धर्म उसमें अतिव्याप्ति नाम का दोष आता है तो स्पर्शवत्व इतना मात्र लक्षण करेंगे तो यह वायु में तो रहेगा लेकिन स्पर्श केवल वायु मात्र में ही नहीं रहता तेज में भी स्पर्श रहता है पृथ्वी में भी रहता है जल में भी रहता है तो ये जो पृथ्वी जल तेज ये वायु से अतिरिक्त है कि अनतिरिक्त है अतिरिक्त है और उनमें रहने वाला स्पर्श होने से इनको भी स्पर्शवान कहा जाएगा और इनमें रहने वाला धर्म स्पर्शवत्व हो जाएगा और केवल स्पर्शवत्व वायु और लक्षण हम ऐसा करेंगे तो स्पर्शवत्व यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित माना जाएगा अतिव्याप्ति दोष से युक्त माना जाएगा इसलिए जोड़ दिया रूप रही तत्व ये विशेषण है ना केवल स्पर्शवत्व मात्र वायु का लक्षण नहीं है स्पर्शवत्व के साथ साथ रूप रही तत्व भी होना चाहिए तो ये जो तेज है और जल है पृथ्वी है इनमें रूप रहता है ये रूपवान द्रव्य है रूपवान द्रव्य हैं तीन स्पर्शवान है चार वायु इन तीनों के साथ वायु को मिलाते हैं तो स्पर्शवान चार हो जाते हैं लेकिन रूपवान तो वायु न होने से तीन ही कहलाते हैं तो इन तीनों में तो रूप युक्तत्व तो रहेगा धर्म रहित तत्व तो नहीं रहेगा ये रूप रहित न होने से रूप रहित तो कहा जाता है जिनमें रूप नहीं रहता है वे हैं रूप रहित तो।, तो इन तीनों में रूप रहने के कारण रूप रहित रहित्व तो नहीं रहेगा तो स्पर्शवत्व रहने पर भी रूप रहित तत्व रूप विशेषण के न रहने से माना जाएगा रूप रहित तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व का अभाव ही पृथ्वी जल तेज में है और वायु में रूप रहित तत्व भी है स्पर्शवत्व भी है तो रूप रहित तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व ये वायु में रहेगा ये वायु का अपना धर्म होगा अन्यून क्या नाम अनतिरिक्त वृत्ति धर्म हुआ ये केवल स्पर्शवत्व धर्म तो अतिरिक्त वृत्ति है लेकिन रूप रही तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व ये अनतिरिक्त वृत्ति धर्म है इसलिए अतिव्याप्ति दोष से रहित होगा और इसमें न्यून न्यूनवृत्तित्व भी नहीं है अन्यून वृत्तित्व है न्यून वृत्ति कहा जाता है लक्ष्य के कुछ अंश में रहने वाला कुछ अंश में न रहने वाला लक्षण धर्म वो न्यून वृत्ति धर्म कहलाएगा लक्ष्य के कुछ भाग में रहे, कुछ भाग में न रहे वो उस धर्म को कहा जाता है न्यूनवृत्ति धर्म जो न्यूनवृत्ति धर्म होता है उसमें अभ्याप्ति नाम का दोष आता है लेकिन स्पर्श का कोई भी अंश ये वायु का कोई भी अंश रूप रहित्व विशिष्ट स्पर्शवत्व धर्म से रहित नहीं है सारे अंश में लक्ष्य मात्र में ये लक्षण रूप रही तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व रहता है कारणगत सूक्ष्म वायु परमाणु रूप वायु कारण रूप और कार्य रूप हुआ हम्म हाँ। तो स्पर्श मानते ही है नित्य स्पर्श होता है उनका ये जो है रूपादि चतुष्ट ये पृथ्वी में नित्य भी है अनित्य भी है नित्यगत नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम और पाकज है और ये रूपादि चतुष्टय जहाँ रहते हैं वहाँ जल तेज और वायु के परमाणु में भी ये नित्य ही है और क्या सब में रहता है स्पर्श ये चारों परमाणुओं में रहने वाले खाली पृथ्वी के परमाणु में ही वो है पाकज पाक कहते हैं एक विलक्षण तेज संयोग को उनसे उत्पन्न होता है उसे पाकज कहा जाएगा उत्पन्न होता नष्ट होता है और लेकिन जल तेज और वायु का जो परमाणु है उसमें तो नित्य ही है और इनमें जो है अनित्य है द्वियेनुकादि में जलादि के भी द्वियेनुकादि में अनित्य है रूप यानी स्पर्श आदि तो परमाणु में भी रहता ही है ऐसा कोई वायु कांश नहीं है जहां स्पर्श न हो स्पर्श रहता ही है इसलिए अव्याप्ति दोष से रहित यह लक्षण होगा रूप रहित्व विशिष्ट स्पर्शवत्व इसे कहा जाएगा अन्यून वृत्ति न्यून वृत्ति नहीं है अन्यून वृत्ति है लक्ष्य के कुछ भाग में रहने वाला कुछ भाग में न रहने वाला धर्म न्यून वृत्ति धर्म कहलाता तो तो है, तो जाना है इसलिए जाना जाता है कि कार्य का जो कार्य के जो गुण है उनके प्रति असामवा कारण माना जाता है कारण के गुणों को तो त्रेणुक का स्पर्श गृहित होता है त्रेणुक में स्पर्श नाम का गुण है तो निश्चित ही है उसमें उस स्पर्श नाम का गुण आया कहा से तो उसके अवयव जो द्वेनुक और द्वेनुक माना जाएगा द्वेनुक में स्पर्श है तो द्वेनुक भी कार्य है उसमें स्पर्श कहाँ से आया तो उसके कारणभूत परमाणु में और उनके नियम है कि जो कारणगत गुण है वे कार्यगत गुणों के असमवायिक कारण बनते हैं सफेद हाँ, सफेद धागों से सफेद वस्त्र रूप कार्य बनता है तो उसमें धागे तो समवायी कारण है वस्त्र के और वस्त्र के अंदर जो रूप है उसका असमवायी कारण है धागों का रूप ऐसे स्पर्श का कारण है वस्त्रगत स्पर्श का कारण है तंतुगत स्पर्श तो कार्यगत गुणों को देख करके कारण में वे वे गुण हैं वो हाँ। तो परमाणु भी अनुमान से ही सिद्ध होते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं है अत है तो ये जो है आपका रूप रही तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व ये धर्म वायु का अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होने से लक्षण हो जाएगा और रूप रही तत्व देने से पृथ्वी आदि में नहीं जाएगा और तो फिर केवल रूप रही तत्व इतना ही लक्षण करते स्पर्शवत्तम ये विशेष चांस इसको कहा का जाता है ये क्यों दिया तो खाली रूप रही तत्व इतना ही लक्षण करेंगे ना तो पृथ्वी आदि में तो नहीं जाएगा किंतु आकाश काल दिशा आत्मा ये जो बाकी पाज द्रव्य है वे रूप रहित हैं तो रूप रहित तो में भी रहेगा तो उधर अपनी अतिव्याप्ति हो जाएगी और गुणादि में भी गुण नहीं रहता है ना तो रूप जो है 24 गुणों में से किसी में नहीं रहेगा गुण कर्म ये तो समवाय सम्बन्ध से रहते हैं केवल द्रव्य में ही इसलिए गुणों को भी निर्गुण माना जाता है ना गुण स्वयं निर्गुण है का मतलब गुण रहित है रूप तो गुण है उसमें कोई गुण नहीं रहेगा वो तो निर्गुण है और द्रव्य में ही गुण रहेंगे तो रूप रहित बाकी सब गुणादि छे को भी कहा जाएगा आकाश आदि को भी कहा जाएगा उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी रूप रहित तत्व इतना ही लक्षण करेंगे तो इसलिए स्पर्शवत्वम भी जोड़ना पड़ा तो केवल रूप रही तत्व लक्षण भी नहीं होगा स्पर्शवत्व भी लक्षण नहीं होगा वायु का लक्षण होगा निर्दोष रूप रही तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम यह वायु का निर्दोष लक्षण होगा आगे कहते हैं स द्विविधा स यानी रूप रही तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम इस लक्षण से युक्त तो जो वायु है इस लक्षण का लक्ष्यभूत जो वायु है उसके दो प्रकार हैं दिविध का अर्थ है दो प्रकार का है वो वे दो प्रकार कौन हैं तो जैसे पृथ्वी के दो प्रकार क्या थे नित्य अनित्य ऐसे वायु के भी दो प्रकार होंगे नित्य वायु अनित्य वायु ऐसे दो प्रकार का वायु है नित्य वायु किसको कहा जाता है तो कहते हैं नित्य परमाणु रूप नित्य वायु है परमाणु रूप जो अंतिम अवय है निरवय जो द्रव्य होता है वो नित्य होता है जितने नित्य द्रव्य है ना उनमें से कोई भी सवयव नहीं है वो ही है और परमाणु नित्य है का मतलब है निरवय है परमाणु स्वयं तो अवयव है लेकिन उसका कोई दूसरा अवयव नहीं हो अंतिम अवयव कहलाता है और परमाणु का अवयव भी है द्वेणुक वो अनित्य है सावयव होने से सावयव द्रव्य को अनित्य कहा जाता है कार्य रूप होने से और निरवय द्रव्य नित्य होता है नित्य उसे कहा जाता है जो उत्पन्न भी ना हो नष्ट भी ना हो परमाणु की उत्पत्ति भी नहीं होती है और विनाश भी नहीं होता है प्राग अभाव और धोंसा भाव से रहित जो पदार्थ है उसे कहा जाएगा नित्य जिसका प्राग अभाव नहीं होता प्राग अभाव किसका होता है कार्य का उत्पत्ति से पहले जो अभाव उसे प्राग अभाव कहते हैं ना अर्धंसाभाव कहते हैं विनाश को तो परमाणुओं का न तो प्राग अभाव है न तो विनाश है इसलिए वे नित्य हैं जिसका प्राग अभाव होता है उसे कहा जाता है प्राग अभाव का प्रतियोगी जिसका ध्वंस होता है उसे कहा जाता है भाव का प्रतियोगी और जो भाव का प्रतियोगी होगा या प्राग अभाव का प्रतियोगी होगा वो अनित्य होता है वो अनित्य होता है तो ये परमाणु न तो प्राग अभाव का प्रतियोगी है न तो भाव का प्रतियोगी है प्रतियोगी किसको कहेंगे जिसका अभाव होता है उस पदार्थ को कहा जाता है प्रतियोगी घट का प्राग अभाव भी होता है उत्पत्ति से पहले घट का जो अभाव वो प्राग अभाव हुआ उसका प्रतियोगी कौन हुआ जिसका अभाव होगा वो तो घट का अभाव है इसलिए घट प्रतियोगी शरीर की उत्पत्ति से पहले जो शरीर का अभाव है उसका प्रतियोगी हो जाएगा शरीर शरीर को भी कहा जाएगा प्राग अभाव का प्रतियोगी वो भी अनित्य होगा और नाश भी होता है शरीर का तो नाश के पश्चात जो नाश जिसका हो रहा नाश स्वयं ही धोंसा भाव है और इस जिसका नाश हुआ उसको कहा जाएगा ध्वंस का प्रतियोगी शरीर का नाश हुआ तो शरीर ध्वंस का भी प्रतियोगी बनाना इसलिए वो भी अनित्य है जो भाव का प्रतियोगी बने उसे भी अनित्य कहा जाएगा प्राग अभाव का प्रतियोगी बने उसे भी अनित्य कहा जाएगा और नित्य पदार्थ वो है जिसका न ध्वंस हो न प्राग अभाव हो जो प्राग अभाव का प्रतियोगी ना हो भाव का प्रतियोगी ना हो वह नित्य तो परमाणु का प्राग अभाव भी नहीं होता जो उत्पन्न होती है वस्तु उसका प्रागभाव हुआ करता है तो परमाणु उत्पन्न नहीं होता इसलिए उसका प्रागभाव नहीं होता और ध्वंसाभाव का प्रतियोगी वह वस्तु होती है जिसका नाश होता है तो परमाणु का नाश भी नहीं होता तो वो ध्वंसाभाव का प्रतियोगी भी नहीं बनेगा और जो प्रागभाव या ध्वंसाभाव का प्रतियोगी न बने उसे कहा जाएगा नित्य वो तो परमाणु नित्य वायु कौन है तो परमाणुरूप वायु नित्य है और अनित्य वायु है कार्य रूप वायु अनित्य कार्य रूप तो अनित्य वायु हैं कार्यरूप वायु और इस कार्य रूप वायु के अवांतर तीन भेद जैसे कार्य रूप पृथ्वी के तीन भेद हैं शरीर इंद्रिय विषय ऐसे वायु के भी तीन भेद हो जाएंगे शरीर इंद्रिय विषय भेद से कौन से वायु के कार्य रूप वायु के और कार्य रूप वायु होता है द्विनुक से लेकर के महावायु पर्यंत महावायु यानी जो तूफान वगैरह होते हैं वो सब महावायु कहलाता है यहाँ तक वो सब जो है अंतिम अवयवी महावाय कहलाएगा महावायु अंतिम अवयव कह, कहेगा परमाणु अंतिम अवयवी है महाअवय महा तो ये शरीर रूप वायु कहाँ हैं कार्य रूप वायु के अवांतर तीन भेदों में जो शरीर रूप वायु है वो कौन है कहाँ पर हैं तो कहते हैं शरीरम वायुलोके प्रसिद्धम वायुलोक में शरीर रूप कार्यात्मक वायु है कार्यात्मक वायु का जो प्रथम भेद है शरीर वो मिलेगा वायुलोक में जैसा पृथ्वीलोक है जैसे एक वरुण लोक है आदित्य लोक हैं ऐसा वायु वायुलोक भी है वहाँ के नागरिकों का शरीर वायु प्रधान होता है वायवीय होता है अपना पार्थिव है और जल प्रधान होता है वरुण लोक के नागरिकों का तो तेज यानी आदित्य लोक के नागरिकों का शरीर होता है तेज प्रधान ऐसे वायु प्रधान शरीर होगा वायु लोक में निवास करने वाले प्राणियों का बाकी भी रहेंगे लेकिन मात्रा इनकी ज़्यादा होगी तो ये हुआ वायवीय शरीर कार्यरूप शरीर है वो कार्यरूप वायु का भेद है वो अनित्य हैं इसलिए कि उसका प्राग अभाव भी होता है ध्वंसाभाव भी होता है और इंद्रिय कौन है तो कहते द्वेन, द्वेनुकम इंद्रियम त्वक इंद्रिय है त्वक और वो तो इंद्रिय कहा क्या करती है उसका कार्य क्या है तो कहते हैं स्पर्श ग्राहकम इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक तो स्पर्श नामक विषयों का ग्रहण करना ये कार्य है उसका स्पर्श ज्ञान का कारण बन जाती है तो गेंद्रिय रहती कहाँ है तो कहते हैं सर्व शरीरवर्ती ये सारा जो शरीर है उसके त्वचा में रहती है त्वचाग्रवर्ती तो त्वचा के अग्र भाग में यह तो इंद्रिय रहती है स्वयं अत इंद्रिय है और इंद्रिय रूप द्वेनुकात्मक जो वायु है तो इंद्रियात्मक वह स्पर्श का ग्रहण करती है स्पर्श नामक जो गुण है उसका ग्रहण करती है और स्पर्शवान द्रव्य का भी ग्रहण करती है तो गंद्रिय से स्पर्श तथा तो स्पर्शवान वायु स्पर्शवान वायु तेज जल और पृथ्वी इनका भी ज्ञान होगा हाँ शरीर के शरीर में तो पूरे में त्वचा तो है इसलिए कहीं पर भी स्पर्श हो जाए, तो ग्रहण होता है त्वचा तो के अग्रभाग में रहता है का मतलब अग्रभाग है त्वचा तो का कहीं एक स्थान विशेष में ही नहीं। हर एक स्थान में शुरू में ही तो गंद्रिय है और इंद्रिय के बाद विषय रूप तेज विषय रूप वायु तो विषय रूप वायु के अवान भेद बताए जा रहे हैं एक तो वृक्षादि कंपन हेतु जो बाह्य वायु है वृक्षादि के कंपन का हेतु बाह्य वायु चलती है तो वृक्ष हिलने लगता है, नहीं तो सामान्य गति की वायु रहती है तो वृक्षों की शाखाएं बहुत ज़्यादा हिलती डूबती वो वहाँ भी वायु है, वो बाह्य वायु विषय रूप वायु लेकिन वह थोड़े बहुत पत्तों में हलचल का हेतु तो बनेगा कहीं कहीं महावायु आता है तो फिर तूफान आदि तो कहीं वृक्ष भी उखड़ करके फेंक देता है वो सब विषय रूपवायु हैं वृक्ष आदि कंपन का हेतु हेतुभूत वायु विषय रूप वायु है और एक वायु का भेद बताते हैं प्राण तो ये प्राण स्वयं भी कार्य रूप है ना वायु है उसका अनुभव तो इसलिए जाएगा तीन प्रकार के कार्यात्मक वायु के जो तीन प्रकार बताए हैं शरीर इंद्रिय विषय इनमें से प्राण को कहां लेंगे शरीर रूप वायु में लेंगे या इंद्रिय वायु में लेंगे या विषय रूप वायु में तो विषय रूप वायु होगा वो एक तो बाह्य वायु हैं विषय रूप और एक अंतर वायु विषय रूप है शरीरांत संचारी वायु प्राण एक विषय रूप वायु विशेष ही जब शरीर के अंदर संचार करता है तो तार्किकों के दृष्टि में उसका नाम प्राण होता है शरीर के अंदर संचार करने वाली वायु विशेष वह तार्किक करते हैं है विषय रूप वायु ही वो प्राण है अध्यात्म विषय कहलाएगा विषय रूप वायु और वो अलग अलग व्यापार करने के कारण उसके अलग अलग पांच नाम होते हैं प्राण अपान व्यान उदान समान इन पांच नामों वाला हो जाता है क्रिया भेद से उसके अवांतर पांच भेद हो गए है विषय रूपवायु ही एक बाह्य विषय रूपवायु एक अभ्यंतर विषय रूपवायु हुआ अभ्यंतर विषय रूपवायु का नाम प्राण हुआ उसके अवान्तर पांच भेद हो गए तो इस प्रकार ये वायु का जो लक्षण ग्रंथ है ये पूरा हो जाता है वायु के बाद आता है आकाश पंचम द्रव्य है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल पंचम दृद्य